ओ माता चक्षुस्ोत्रो बलिया मानया क्रह्मया करोस्व षस्सुभविषंस ओ शांति शांति शांति सांदिकोट उपनिष्ठ के प्रतिशत द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र के बाक्य राशि को प्रतिसा आरंभ हुआ था जिसमें मंत्र में कहा गया था प्रतिगोलम मदम बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा का ज्ञान होता है जैसे धूम को देखने पर अग्नि का ज्ञान हो जाता है दूर दूर देश को धूम देखकर अग्नि का परिचय प्राप्त होता है अग्नि है तभी धूम है अग्नि नहीं तो धूम हो नहीं इसी प्रकार बुद्धिवृत्तियां जितने भी हैं चेतन मंत्र के चल रही है चेतन के समान हो काम कर रही है अगर आत्मा न होता तो जड़ चेतन होकर के कार्य नहीं कर सकते तो आत्मा का सामने जरूरी प्राप्त है कोई आत्मा होता है तप्त तो तो तो लोगों का दृष्टान्त दिया है लोहा जब अग्नि से तपता है तभी जला सकता है ये तो चैतन्य में जो दिख रहा है बुद्धि वृत्ति में अंतराली तो में आत्मा का चैतन्य किसी से आत्मा का ज्ञान होता है और कोई उपाय नहीं है आत्मा को जानने के लिए तो निर्विशेष है उसको ऐसा है करके शिव वाला कान वाला पुष्ट वाला बताना संभव नहीं आत्मा का एक परिचय दृष्टि से ही पता लगता है आत्मा का परिचय को की वृत्तियां है ये चेतन होकर के काम कर रहे हैं इंद्रियों को चेतन माना जाता है मन को चेतन बुद्धि को चेतन ऐसा सामान्य जन तो शरीर को भी चेतन मानते हैं किसी को कुछ बोलो मैं क्या जड़ हूं क्या मैं पत्थर समझा गया मैं चेतन हूँ समझता हूँ शरीर को भी चेतन समझता हूँ जितने भी आ रहे हैं सबसे पहले आत्मा का आधात्म है बुद्धि के साथ फिर मन के साथ फिर इंद्रियों के साथ इंद्रियों के माध्यम से शरीर के साथ तो यही ज्ञान को उपाय यही है करके ये प्रतिबोधक मतम ऐसा और वही समय ज्ञान है इस तरह से आत्मा को ज्ञान समय ज्ञान है क्यों को ज्ञान स्त्री है अमृतत्व तो ही बिनते है उसका फल है माने आत्म का पहचान हेतु है किसका और तो का अभी जो मतत्व भाव का आरोप है या हिदा मैं एक मनुष्य हूँ मरने वाला हूं मृत्यु से सब डरते हैं किंतु मृत्यु शरीर, तो शरीर का है में होता है मृत्यु शरीर का है वही समझना अपने को अगर अमर समझना या आत्मज्ञान का फल होता है ये कहा था तो यही भाष्य में कहा था प्रतिबोध निगम मधम एक ऐतिहासिक मंत्र का प्रतीक ले था दीक्षा प्रत्याम आत्मा अवबोधन द्वारा तो दीक्षा है बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम अभ्य भाव समाज किया है दीक्षा आदमी का ना इच्छा दीक्षा तो सबको लेने की इच्छा है जितने बुद्धिवृत्तियां हैं उसको सबके द्वारा एक एक बुद्धिवृत्ति कि किसी के द्वारा भी आत्मा परिचय होगा ये दीक्षा प्रत्याय प्रत्यय शब्द का वृत्तीय वृत्ती आत्मा अवबोध द्वारा आत्म प्राप्ति के माने उपलब्धि के ये साधन बन जाते हैं परिचारिक बनते हैं दीक्षा लिखाया बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधन दीक्षा है बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध अव्यवाह समासणा अभिप्रति आभिमुख्य है ऐसा सूत्र है कुछ अध्याय समाज द्वारा ज्ञापक है ये इनके है। बोधम बोधम बोधम प्रति बोधम प्रति ऐसा विग्रह होगा और बनेगा यही प्रतिबोधन प्रतिबोध दिवसा सर्वप्रत्य मैंने आत्मा के व्याप्ति सर्वत्र है सभी वृत्तियों में आत्मा व्याप्त है ये दिखाने के लिए आत्मा व्याप्त हुए बिना इनमें चैतन्य भाषी ही नहीं सकता जैसे गुरु इनमें दगभित्व अग्नि संबंध के बिना भाष नहीं सकता इसी प्रकार है बौद्धा ही सर्वे प्रत्यय जितने वृत्याय बुद्धि के हैं बौन बुद्ध से इमे बौद्धा बुद्धेर इमे बौद्धा ऐसा क्या बुद्धि के है बुद्ध के नहीं है बुद्धि के हैं बौद्धा प्रत्यय को बौद्धता से होता है सर्वे प्रत्यय तप्तलोभवत्त जैसे तपा हुआ लोहा चलाता है उसी प्रकार यहां भी चैतन्य होकर के काम कर रहे हैं बुद्धिवृत्ति यही यहाँ दृष्टान्त के तात्पर्य है तप्तलोभवत्त नित्य विज्ञान स्वरूप आत्म व्याप्तत्व नित्य विज्ञान स्वरूप के स्वरूप आत्मा के द्वारा व्याप्त है ये जैसे लोहा अग्नि से व्याप्त है इस प्रकार वृत्तियां व्याप्त होने से विज्ञान स्वरूप अभाषा विज्ञान स्वरूप चैतन्य रूप से आत्मा के द्वारा भाष्य है तब अन्य अभास आत्मा जो प्रकाश इनका जो प्रकाश है इनसे अन्य है वो आत्मा है आत्मा है तद विलक्षण बुद्धिवृत्ति से विलक्षण है लक्षण अग्निबल उपलब्ध थे जैसे लोहा से भिन्न अग्नि का ज्ञान होता है उस प्रकार आत्मा स्टा जान जाएगा यदि शेर के द्वार भगवती आत्मा उपलब्ध होते न बुद्धिवृत्त जितनी बुद्धिवृत्तियां हैं यह सबके सब द्वार बन जाते हैं यहाँ बुद्धिवृत्ति न करके प्रत्यय शब्द बोला है तेज है ना प्रत्यय क्योंकि वृत्ति को लेते तो ताहा बोलना चाहिए था ते बोला हुआ है प्रत्यय ऐसे बोलना जितने प्रत्येक बुद्धिवृत्तीय है ये द्वारी भवन की ज्ञापक बन जाते हैं आत्मा हर है जर ज्ञाप ज्ञापन ज्ञापक बन जाते हैं आत्मा का? तस्मात प्रतिबोध अभाषा प्रत्येगात्मता प्रत्येक बोध के जो, जो प्रकाश कर रहा है उसके प्रत्येक आत्म रूप से माने जिसमें कल्पित विद हैं उसके स्वरूप रूप से उसके प्रत्येक आत्मस्वरूप से यद विदिता उनसे जाना गया तद ब्रह्म वही ब्रह्म है तदेवत ज्ञानम वही समय ज्ञान है तदेव समय ज्ञान तदेव वतन का था तदेव ज्ञानम तदेव समय ज्ञान वही समय ज्ञान है यथार्थ ज्ञान वही है आत्मा ज्ञान यद सा ज्ञान यथार्थ है कहा यद प्रत्येगात्म विज्ञान आत्मसंबंधी विज्ञान बाह्य वस्तु का विज्ञान तो बहुत आर्जन किया होने किंतु उसे हमें दुखी मिला कभी सुख नहीं मिला आज के साइंस बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ को चूका है विज्ञान कौन सा हुआ है क्योंकि वो कोई आनंद देने वाले नहीं है कोई दुःख देने वाले अरे वक्त संग प्रत्यत्म विज्ञान का तो आत्मसंबंधी अंतरात्मा संबंधी विज्ञान विज्ञान है कोई संघ ज्ञान है न विषय विज्ञान विषयत्व में जो ज्ञान होगा मैंने भिन्नत्व में ज्ञान होगा वो ज्ञान नहीं है विषय रूप से जो आत्मा का ज्ञान होना मैं भिन्न हूं आत्मा भिन्न है ऐसा ज्ञान होना मैं भिन्न हूं ब्रह्म भिन्न है ऐसा ज्ञान होना ज्ञान नहीं बता रहे यहां पर भाष्य हो गया था इसकी टीका है ना के द्वारे कहीं विषय कया आत्मा अवगण्यता पूर्व मंत्र से संबंधित है ये यश्या मतम तस् मतम कहा था जिसको जो नहीं जानता है वही आत्मा को तो जानता है इसे बोल दिया था तो कैसे फिर आत्मा को जाना जाए ना जानते हुए जानना कैसा है मैंने अभिषय जान जानकर के जानना होता है विषय यही आता है इसका प्रतिबोधवितम होगा प्रत्येक बुद्धि वृत्ति के साक्षी रूप से जानना यही जानना है प्रतिबोधित संग्रह वाक्य विरोधी का संग्रह वाक्य था प्रतिबोध विधितम मतम ये दिप्सा प्रत्याम आत्मतवार संग्रह वाक्य उसके इसके आतिथ्यक्या है इसका अर्थ कहता है कैसे यथा अश्विन शरीर बुद्धि परिणाम जड़ा भी चिंता तया संवेदमत अवासन संभाव्य जैसे एक अपने शरीर में अश्विन शरीर तो इस शरीर में एक शरीर में मान श्रोता के शरीर में तो सुन रहा है इसके शरीर में बुद्धि परिणाम बुद्धि के परिणाम है वृत्तिया घटाकार पटाकार मठाकार जो भी वृत्ति सुभाषु वृत्ति जितनी हो रही होगी वृद्धि परिणाम के परिणाम है वृत्तियाँ तो परिणाम जड़ा भी स्वभावता जड़ होते हुए भी जैसे लोहा स्वभावता दग्रृप्त तो न होने पर भी जलाता है अग्नि के शाम जो ऊपर यह जड़ा जड़ होते हुए भी चिन्ह व्याप्तता या चेतन के द्वारा व्याप्ति होने से संबद्ध होने से तादात्म्य होने से चेतन के व्याप्तियां तादात्म्य व्याप्ति है चिन्ह व्याप्तता या चेतन से व्याप्त होने से संवेदन आवासन चेतन के समान वास्तव है संवेदन ज्ञान होता है ज्ञान मनुष्येतन चेतन के समाप्त दासकरण ये संभाव्य देश की संभावना होती है जड़ना स्वाभाविक प्रकाश मत है जड़ स्वाभाविक प्रकाश होना संभव नहीं है वो अन्य से पाया हुआ है अन्य का पाया हुआ प्रकाश है एक चार के जी बड़े शरीर बुद्धि परिणाम शिव जाता अजित्य सदी तथा अभासना यद अतत्व सदी तर्व अवभाष्य है तत्व्याप्तम प्रत्यावत भाव ये अनुमान्य है बुद्धि परिणाम पक्षे है चित्त व्याप्ता ये साध्य है चित व्याप्तत्व साध्य है चेतन से व्याप्त है बुद्धि के परिणाम क्यों तो अचित्य सती तर्व अवभाषण अचेतन होते हुए चेतन जैसा व्यवहार कर रहे हैं चेतन के समान प्रकाश कर रहे हैं अचित्व अचेतन होते हुए तर्व अभाषण ये सती तब तटवर भाष दे तत्व व्यापक जो वस्तु वो न होता हुआ वो जैसा भाषता है वो उसे व्याप्त होता है जैसे प्रतप्त प्रतप्त असलाकार जैसे अपा हुआ लोहा होता है उसके लोहा का सलाहकार सलाग्र क्षण है लोहे केपा हुआ सरिया आदि है तो क्या है अग्नि न होता हुआ अग्निवत भाष रहा है तो अग्नि से व्याप्त है ठीक इसी प्रकार यहां पर ये संभावना शरीर आगे ठीक है तथा सर्व शरीर जैसे इस शरीर में मानी तत्व को घटाना चाहते हैं ठीक है तत्पदार्थ तो अश्विन शरीर होगा तोम पदार्थ यहाँ का जो चेतन है आगे तत्पदार्थ से बागी शरीर का चेतन गोले भी कह रहे हैं यहाँ तथा सर्व शरीर से बहुत प्रत्याश जैसे इस शरीर में बुद्धि प्रत्याया अचेतन होते हुए भी चेतन जैसे भाषा चेतन से व्याप्त होने से इसी प्रकार वहां भी बुद्धिवृतियां ऐसे होगी हम तो होगा दूसरे शरीर में भी ऐसे ही है दूसरे शरीर के भी बुद्धि प्रति जैसे इस शरीर में है उस प्रकार ये कह रहे हैं सर्व शरीर से बौद्धा प्रतिया जो बुद्धि प्रतिया जितने भी सभी शरीरों में चौदह तो चौदह में यद्याप्तया संवेदना अभाषंते स्व अस्थि है, जिससे व्याप्त होकर हो के चेतन जैसे होकर के भाषते हैं वो जरूर है सिद्ध होता है तत्व का पांच नंबर के शरीरष्वी बौद्ध प्रत्यन अनुनाय ये अन्य शरीरों में बुद्धि के वृत्तियों का अनुमान होगा यहाँ तो साक्षात है जाना जाता है तो दूसरे को पता नहीं होता अनुमान होगा जैसे यहाँ हो रहा है वैसे वहाँ भी बुद्धि वृत्ति है चेतन से जाता है बुद्धि प्रत्याहन भौतिक प्रत्याहन अनुमान बुद्धिवृत्तियों को अनुमान करना पड़ेगा दूसरे शरीर का तो हमें पता नहीं ना बुद्धिवृत्ति कौन सी वृत्ति बने क्यों तो वृत्ति जरूर बनी है क्या अनुमान करके अनुमान तत्व चिड़व्यापी अनु वहां भी चिड़व्याप चेतन के व्यापित तो, तो का अनुमान करना चेतन के व्याप्ति का अनुमान करना अनु है क्या तथा इत्यास कहा आगे टीका में कहते हैं।, हैं एक उत्तर बढ़ोतरी करते हैं ये कहा हुआ हो जाता है ऐसा कहने से क्या वह दो चेतन सिद्ध हो गए जैसे इस शरीर में बुद्धिवृत्ति के प्रकाशन रूप से एक चेतन है बाकी शरीरों में एक दूसरा चेतन है जो तुम तो पदगा था तत्पदगा था ऐसा निकलेगा यह शरीर वाला चेतन तो फ होगा तत्वी का और बाकी शरीरों का चेतन तब तत्पर का अर्थ होगा नक्षा होने का वो हो। ये उत्तम होगा एक छेनु एवं प्रतिदिन भिन्न भिन्नतया साक्षिवेन आत्मा मिले यही क्षेत्र होगा प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग जाएगी प्रत्येक शरीर के बुद्धिवृत्ति को व्याप्त होने वाला आत्मा भिन्न भिन्न है यही तो सिद्ध हुआ ना मोमुक्षिता क्या होगा वहां तो ऐक्य करना चाहिए मोमुक्ष के लिए तो ये तो भिन्न भिन्न आत्मा सिद्ध होगा जैसे इस शरीर में बुद्धिवृत्ति जी चेतन से भाषित हो रहे हैं चेतन है उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में चेतन है तो भिन्न भिन्न आत्मा सिद्ध होगा इससे मोमुक्षों के लिए क्या उपयोगिता यही शंका है नंग इस प्रकार से मानने पर क्या होगा सर्व सब प्रत्येक शरीरों में प्रतिदेह भिन्न जो सप्तमी दिखता है एक प्रथमा दिखा ना ये सप्तमी अर्थ में प्रत्येक शरीर में ऐसा होगा क्योंकि होना है क्योंकि अंगशक में अम हो जाता है तो नो एवं प्रकृति हम भिन्न भिन्नतया साक्षित्व आत्मा आत्म की अनुमति होगा ना प्रत्येक शरीर में आत्मा ही सिद्ध होगा इतना ही होगा न मुख्यम ब्रह्मज्ञान मुमुक्षु के अपेक्षित जो तो ब्रह्मज्ञान है वो तो हो नहीं पाया वो तो ऐति ज्ञान होना चाहिए वो तो हुआ ना भिन्न भिन्न अनेक आत्म हो गए ब्रह्म ब्रह्म तो अद्वितीय है या तो अनेक शरीर में अनेक आत्म हो गए ऐसा साक्षात्कारात्मक तो ज्ञान से जो मोक्ष प्राप्त पोत मोक्ष का फल कौन सा है साक्षात्कार अहम ब्रह्माश में जो ज्ञान होगा तो ये मोक्ष देने वाला है की संख्या प्रमोक्ष खंडन करते हुए भाष्यम उद्घाटन भाष्य के पंक्ति के विस्तार करते हैं अर्थ खोलते हैं उदघाटन करते हैं अर्थक खोलते हैं ये तत्व उत्तम इत्यादि तरीका ने कहा क्या होता है तप्ति का अनु बोलते है। हैं श्रोत्री शरीर अवचिन्ह बौद्ध प्रत्यय साक्षी एकस्तमर्थ यह तत्व पद का तोम पद का अर्थ होगा लक्ष्यार्थ बनेगा जाए श्रोत शरीर आवचिन्ह बौद्ध प्रत्यय साक्षी श्रो, जो श्रोता है तत्वशी सुनने वाला जो श्रोता है जो तत्वशी को सुन आयु बाकी सुनने वाला श्रोता का वो शरीर के घेरे में पड़ा हुआ जो बुद्धि प्रत्यय है जितने भी बुद्धि प्रतीय है उसके साक्षी एक पद का अर्थ होगा तत्वशी आयुवा तोम का अर्थ होगा और सब तरह सर्वशरी उससे अतिरिक्त तो जितने भी शरीर हैं सब पर तर उस शरीर से विशिष्ट को बहुत साक्षी एक तदर्थ तत्पर का तदर ये होगा सारे शरीरों में रहने वाला तत्परकार होगा अच्छा अब प्रश्न उठेगा दो चेतन सिद्ध हो जाएंगे एक तुम्पद का अर्थ एक तत्पकार दो तो चेतन होंगे क्योंकि आगे बोलते हैं चिन्ह मात्रे ज्यादातर धर्म आरोपा ये शरीर विशिष्ट करेंगे तो व्यावत्तक था यह आत्मा अलग हो आत्मा अलग हो आत्मा अलग अलग किन्तु चेतन मात्र में व्यावृत्ति करने वाला धर्म नहीं रहेगा कोई धर्म नहीं मिलेगा ये चेतन अलग है वो चेतन अलग है कोई नहीं कोई धर्म चाहिए जाति गुण क्रिया आदि चाहिए जाति हो गुण हो क्रिया हो इत्यादि होना चाहिए किन्तु यहाँ संबंधा कोई है नहीं चेतन में कोई भेद हो नहीं सकता शरीर को लेकर के भेद हो रहा था अभी दोनों चेतनों में भेद करने का कोई साधन नहीं ये कहा है चिन्ह ब्यावतक धर्म अनुभव न चेतन मात्र में ब्यावतक धर्म न जाती है न क्रिया है न गुण है न संबंध है कोई कहा मिलेगा ना आपको मान एक से दूसरे को अलग करने के लिए चार में से कोई होना चाहिए जाति को क्रिया संबंध कोई भी चेतर चेतर नहीं चेतन में चेतन मात्रा में मिलेगा नहीं न मिलने से विभक्त अनात्मत्व और दो सौ धर्म और भिन्न मानेंगे चेतन को तो आत्मा भिन्न अनात्मा हो जाएगा एक चेतना आत्मा दूसरा चेतन अनात्मा हो जाएगा मनात्मिक तो दोष आ जाएगा प्रश्न संभावित एक तत्व संभावित है एक तत्व दोनों चेतन एक ही है ये संभावित है संभावित तवेद परुद्धि वृत्त तवे परमत्व बुद्धिश जो कहा गया था उस बात के जन्म बुद्धि वृत्ति में अभिषेत या है दोनों चेतन एक ही है जैसे ये शरीर के चेतन उसी प्रकार सारे शरीर में रहने वाला चेतन एक ही है क्यों लक्षण निर्मत करने के लिए लक्षण नहीं है तो साधन नहीं उसको भेद करना ये तदेव प्रमत महावाक्य था ये तदेव प्रमत दोनों तुमसे तो तदेविव पदार्थ हो गया और तत्व से तत्प्त हो गया तदेव प्रमत बिद्धि जहाँ तत्व प्रकार तदेव जैसे बिद्धि है यही है तदेव प्रमत यदि वाक्य जरूरी इस वाक्य से जन्म जो बुद्धि बनेगी वही तुम ब्रह्म होकर कहने पर कुछ ना कुछ तो समझता होगा तो उपासना जिसकी उपासना होती है जातिपूर्ण क्रिया आदि लगा करके वो ब्रह्म नहीं होता जातिपूर्ण क्रिया संबंध जिसको लगेगा वो उपास्य बनेगा वो ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसा करके जो बताया गया जो वाक्य जन्म बुद्धिवृत्ति में अभिषय प्रकाश है विषय रूप से नहीं प्रकाश का ब्रह्म अभिषयत्म अहम रूप से प्रकाश का ब्रह्म मैं भिन्न हूं ब्रह्म भिन्न ऐसे प्रकाश नहीं होगा हम प्र, प्रकाश ब्रह्माष्टमी भी ब्रह्मा अस्मि अहम ब्रह्म अस्मि वहां हम लगाए न लगाए अश्मी क्रिया से हम आ जाएगा हम अहम ब्रह्माष्टमी यह बुद्धि बन जाएगी जब ददेव ग्रम तम बुद्धि इत्यादि वाक्य के, के द्वारा यही समझ में आ जाएगा श्रोता को यह कहा टिप्पणियां हैं सात आठ नौ से लेकर तेरह तक साहब ने कहा भाग्यात्म गोर अनुगुणा एक साक्षर त्वैराश्य विभाजत है वाक्य महावाग्य महावाक्य का अर्थ तो अनुगुण करना है यहाँ महावाक्य है तत्वशी आदि तो यहाँ भी तदेव ब्रह्म तत् है कोई महावाक्य के समान है ये तो महावाक्य हो जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि वाक्या महावाक्य महावाक्य का अर्थ होता है ऐक्य है ये जो ऐक्य होता है बोध अंग गुणाय उसको ज्ञान के अंगूल करने के लिए वाक्य के अर्थक ज्ञान को अंगूल करने के लिए एवं उसी को अनुकूल करने के लिए ही एकम साक्षर दो राश्रम मिले साक्षी आश्रम में एक ही होता है कि दो विभाग किया स्रोत्री शरीर आवच्छिन्न में साक्षी है और अन्य शरीर आवच्छिन्न साक्षी एक करके दो राश कर कहा स्रोत्री शरीर छिन्न इत्या साक्षी एक ही है दो नहीं हो सकता है क्योंकि यहां फिर भी तत्व तो मछी को घटाने के लिए ऐसा वास्तव में दो होना संभव भी नहीं है एक ही है सदैव इधम अपने आशित एकम एवं आश्रित एक विवाद द्वितीय बोला दो कहां से आएंगे सुब्री शरीर आवच में अलग और इतर शरीर आवचन अलग होना संभव भी नहीं किंतु तो वाक्य को तो घटाने के लिए ऐसा कहा दो बना लिया एक आच्छा आठ नंबर की डिपेंड कर रहे हैं अर्थयोग अवेदम अनुभावी है ना अर्थ के अवैध बता रहे जैसे जो कहा चिन्ह मात्र धर्म अनुतः अच्छा। चेतन मात्र के अर्थ लेते समय में व्यावोतक धर्म कुछ मिलेगा नहीं अर्थयोग दोनों का अर्थ में अवेदम अनुभाव अवैध अनुभव कराते हैं चिन्ह इत्यादि का मात्र में व्यावोतक धर्म नहीं है इसलिए दोनों एक ही है ऋषि ने कहा तदैव पर मतम विद्या आदि सदन कहा छांदो में तत्व ऋषि आदि सदन से कहा यह सुनने पर हम कर्माश ज्ञान होगा अभी साधक के अंतर्गत सही होगा शुद्ध हो तो जरूर पकड़ेगा ये कहा नौ नंबर आगे अनात्मा दोष प्रेगा संभावितम इत्यादि एक संभावित अनुमित संभावित अनुमित है एकत्र दोनों एक हैं ये अनुमित पदार्थ है प्रत्यक्ष नहीं है अनुमित है ऐसा तथा तो प्रयोग अप्रयोग होगा जब दो साक्षी की चर्चा चले रही है इसमें प्रयोग अनुमान होगा दो का होगा प्रयोग एक नहीं हो दो है अनुमान प्रयोग नहीं प्रयोग हो साक्षी एक हो चाहे श्रोत्री शरीरावच्छिन्न साक्षी हो चाहे इतर शरीर साक्षी हो साक्षी दोनों एक ही है साक्षी एक है साक्षी तो कर देना पक्ष और तो करना साध्य साक्षी एक ही है कि वह व्यावृत धर्माधारा जावर्तक धर्म नहीं है पृथक करने का धर्म नहीं है ये साक्षी अलग है ये साक्षी अलग है किसे पृथक करेंगे आप पृथक करने वाला कोई धर्म है जो उपाधि ठाई ने वहां जावर्तक धर्माभाव जावर्तक धर्म के अभाव में से ये एक तत्व तत्र तत्व ज्यावर्तवाभाव यही होगा ज्ञान एकत्व का अभाव होगा वहां व्यावर्तक धर्म का अभाव का अभाव होगा माना जावर्तक धर्म होगा यही जैसे लगा भी अनेक है जावर्तक धर्म है उसका एकत्व का अभाव होगा वहां व्यावर्तक धर्म के अभाव का अभाव मान्य व्यावर्तक धर्म होगा ये साध्य अभाव है तथा हेतु अभाव जैसे होगा और दूसरा अवाना साक्षी एक साक्षी साक्षी अभिभक्त दूसरा अनुमान एक अरे Beispiel बोला विभक्त अभिभक्त माना भी एक ही होता है विभक्त नहीं है साक्षी ये है पक्ष और अभिभक्तत्व तो साध्य विभक्त नहीं है दो नहीं हो सकता क्यों आत्मत्वात्थ आत्मत्व है वहां दोनों आत्मत्वात्थ आत्मा होने से ये भी आत्मा वो भी आत्मा आत्मा होने से तदवत् माना आत्मवत्त जैसे आत्मा में भेद नहीं होता है उस पर साक्षी में भेद नहीं तद्वत मैंने आत्मवत्त ऐसा आगे दस नंबर भी है एक तो, संभावित एक तय तो। इत्यादि तय एक, तो एक, तो तो एक तो, संभावितम ऐसा, ऐसा तो तो एक तो, की टीका मैं ऐसा हमने कल्पना का तय लगा संभावितम ऐसा आदि में लगाया तय शब्द उन दोनों की एकता है तय इत्यादि प्रकाशते संबंध तय तो प्रकाशते ऐसा प्रकाशते लगा द तो एक प्रकाशत है ऐसा टीका में लगा प्रकाशित हो जाता है अव प्रकाशित हो जाता है या कहा है तदेव प्रमुख सदैव प्रमुतम विद्धि जब कहा है उसी को तुम ब्रह्म सम्भो तुम मैंने तम पद हो गया और तत्मने तत्पद हो गया है ये कहा तो एक वाक्य जन्म जो बुद्धि वृत्ति में ये वाक्य सुनेगा तो कुछ न कुछ समझा होगा उसने क्या कुछ तो समझा है श्लोता ने उस वृत्ति में कहा ज्ञान के लिए टिप्पणी ये विषय सप्तमी वृत्ति के विषय में ऐसा अर्था करना सत्यांत इतना सत्यम सती सत्य सप्तमी नहीं आया यार शब्द नहीं आया उसके विषय में ऐसे कहा सत्यांतु इतना जनजत्व से वाक्य जब सत्या से होने पर आएगा होना जनजत्व आएगा वाक्य जन ज स्वयं वाक्य जन में आ चुका है इसलिए विषय सप्तमी लेना इसको वृत्तों में सप्तमी विषय सप्तमी ने वृत्ति संबंध से अभिष्टत्व या वृत्ति का ही संबंध इष्ट है आत्मा में वृत्ति का संबंध इष्ट है के संबंध दिखा रहेगा वही इष्ट है आगे अभिषयतया प्रकाशते ब्रह्मीति कहा अविषयतया अचित भाष्यतया साक्षित्व किसी अन्य चेतन द्वारा भाष्य न होता हुआ साक्षी रूप से प्रकाशित होता है ऐसा अभिषयतया माने अन्य चेतन के द्वारा भाष्य न होता हुआ प्रकाश जैसे अग्नि दूसरे अग्नि से प्रकाशित नहीं होती है उसी प्रकार वो चेतन है अन्य जैसे वृत्ति तो चेतन से प्रकाशित है वो चेतन किससे प्रकाशित है अन्य से नहीं है एक अच्छे भाष्य साक्षित्व दिया यहाँ आदित्य साक्षुष वृत्त आदिति अविषय प्रकाशित जैसे आदित्य है साक्षुष चा, वृत्ति बनने हमारी वृत्ति बदल ये सूर्य है करके वृत्ति बन उस वृत्ति में यथा आदित्य है चाहू से वृत्त हो आदित्यंतर आदि अभिषेक करो आदित्य को देखने के लिए दूसरे आदि की जरूरत होती है क्या हम आपसे देखते आदित्य है किससे प्रकाशित हुआ अन्य से नहीं है अन्य से नहीं है ठीक इसी प्रकार से हम नहीं आदित्य मानी जैसे वृत्ति को प्रकाश करने के लिए साक्षी तो साक्षी को कौन प्रकाश है अन्य नहीं है अचित भाष्यता या प्रकाशित है यथा आदित्य चाक्षुष वृत्त हो जो चक्षु चाक्षुष चाक्षु, वृत्ति चाक्षु, चाक्षु, से ज्ञान होना चक्षु से ज्ञान होना है आदित्य का चाक्षुष है वो आदित्या अन्य आदित्य आदि के विषय न करते हुए प्रकाश प्रकाश करता है कि किस प्रकाश होना का तेरह में कहा ब्रह्माष्टमी के प्रकाश अव कैसे प्रकाश होना चाहिए जब तदेव ब्रह्म सुना हुआ है तो कैसा होना चाहिए ब्रह्माष्टमी थी अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा प्रकाश होना चाहिए सारे शरीरों का आत्मा और ये आपा एक ही है वही ब्रह्म में हूं ऐसा ध्यान होना चाहिए ब्रह्माष्टमी थी ये कहा ये प्रकाश इस प्रकार के हमारे अंतग्रहण में प्रकाश होना चाहिए ये वृत्ति बननी चाहिए अहम ब्रह्माष्टमी थी अहम ब्रह्माष्टमी ऐसी वृत्ति बढ़नी चाहिए तब ये वेदांत सुनने का फल सही होगा नहीं तो हस्तिष्कान के बराबर होगा हाथी जल में डूबता है आकर के दूर लगाता कीचड़ में फिर कीचड़ फिर नाओ फिर कीचड़ लगाओ इसलिए तो अच्छा है प्रक्षा बना भी सबसे अच्छा, अच्छा होगा सबसे अच्छा है सोना है नहीं सोनो तो फिर करो क्या करें हम इस पंथ में आ गया तो करना ही पड़ेगा तो गति भी नहीं है और दूसरे पंथ में गए होते आप तो आपको लेकर अच्छा ही होता होगा क्या करें हम तो ओखली में जब सिर गया तो भूसल में से क्यों उधर जब पड़ गया सिर तो पड़ गया हम तो डांटा नहीं है हम तो बस सिर मेरा नहीं है यही बात है बस चल अच्छा टिप्पण में कहती एवं से एक तत्व प्रकाश है एक एक ही प्रकाश करता है एक ही साक्षी सभी पीतियों का प्रकाश करता है ये समाप्त प्रकाश है इत्या प्रकाश ब्रह्म प्रकाश है यह तत्व प्रकाशन करता है जो अद्वितीय ब्रह्म है वही प्रकाश करता है सबको ये अर्थ होगा वाक्य जो वृत्तों प्रकाशन साक्षात्कार वाक्य जन्म वृत्ति प्रकाशन है जब बोलेंगे तो क्या साक्षात्कार होता है तब या था तत्वशिया वाक्य जन्म वृत्ति को जो प्रकाश करेगा उस काल में साक्षात्कार होता है या था वाक्य जब वृत्तों वाक्य क्या है तत्वशिया वाक्य है महावाज क्या है महाज के जन्मे जो वृत्ति बनेगी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी महााराज के सुनने पर हम ब्रह्मास्त की जो वृत्ति बनेगी वहां पर प्रकाश देगी है उस वृत्ति पर प्रकाश देगा अर्थ ये साक्षात्कार को साक्षात्कार होता है यह अर्थात तो ऐसे विचार तो करना था अभी कहते हैं टीका तो यस्मा अन्याम जड़ाम प्रकाश येगी अन्य अव लक्षण जिससे देख आवाज़, अन्य जल पदार्थों का प्रकाश कर रहा है दिख रहा है दिख रहा है माने आप चेतन के बिना ये प्रकाशित हो नहीं सकते हैं चाहे बुद्धि हो मन हो शरीर हो कोई भी प्रकार अपने कार्य नहीं कर सकते हैं तो ये जब कार्य कर रहे हैं तो चेतन जरूर है ये निश्चित है इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है अपने आप विश्वास में आ जाना चाहिए कहा एक कैरेक्ट्री कहा ताम जड़ जो जड़ पर आपने बुद्धिवृत्तियां साढ़े गे ये भी वृत्तियां हैं काम जान बुद्धि प्रत्याम ताम से लेना बुद्धि प्रत्यय क्यों वृत्ति बोलेगी तो ताहा बोलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर काम दिया हुआ है प्रत्ययन बुद्धि प्रत्यय हो रहा जड़ों को अवभाषाय प्रकाश कर रहा है मैंने कालात्मक विषय उसको सानिध्य दे रहा है प्रकाश कर रहा हैं उनको चैतन्य धर्म पहुंच रहा है जिसके कारण से तब तो अन्य वाला आत्मा उससे प्रकाश करने वाला आत्मा उससे अन्य है जो वस्तु प्रकाशित हो रहे हैं उसे प्रकाश भिन्न होता है प्रकाश करने वाला भिन्न होता है जैसे गढ़ प्रकाशित होगा फर्चा अच्छा आदि के द्वारा तो तर्चा प्रकाश अलग होता है ठीक इस प्रकार समझना चाहिए आत्मा को आत्मा को प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होगा कि शिवकू करके सामने खड़ा हो जाए क्यों निर्धर्मक है निर्विशेष है इसी तरह से जो समझ पाएगा समझ पाएगा नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा चाहे बाढ़ चाह पढ़िए चाहे ये पूरा जन्म पढ़िए आप समझ रहा है तो तरीका यही है और अन्य कोई तरीका नहीं है उसको समझ लिया तो एक अवस्मार तान जड़ान तान अन्य जड़ान आत्मा से भिन्न है जड़ है उनको प्रकाश दे रहा है तब अन्य विभाषा आत्मा उनसे अन्य जो प्रकाशक है ये तो प्रकाश्य है ये तो प्रकाशक आत्मा है सर्वत्र विलक्षण संपूर्ण जल से विलक्षण शरीर से विलक्षण है इंद्रियों से विलक्षण है मन बुद्धि सबसे विलक्षण है प्राणादि से सबसे विलक्षण है विलक्षण अवगंत ऐसे जाना जा सकता है ये तरीका है आत्मा को जानका ये जाना जा सकता है दसमापूषण दस्माप करके भाषण करना चाह रहा है टीपणी चौदह महीने अवगंतुम शक्य तो कैसे अनुमान करेंगे कैसे जाना जा सकता है देखो आत्मा पक्ष है सर्वज जड़ विलक्षण ये साध्य है सर्वज से विलक्षण है संपूर्ण जड़ पदार्थ एक आत्मा है दूसरा अनात्मा है गोई पदार्थ है तीसरा पदार्थ तो, तो कोई नहीं आत्मा यदि न आत्मा अनात्मा गोई तो है तो संपूर्ण जड़ पदार्थों तो से आत्मा भिन्न है यह अनुमान दे रहे आत्मा यह पक्ष है और सर्वजल विलक्षण तो साध्य है आत्मा में क्या भरपड़ाई दिखाई पड़ेगा सर्वजल विलक्षण आत्मा सर्वज विलक्षण पद अवभाष का पद उसके प्रकाशक होने से वो तो जड़ का प्रकाशक होने से विलक्षण है कैसे घटावी अवभाषक भागुभ जैसे घट और सूर्य एक ही होता है कि भिन्न होता है घट का प्रकाशक है सूर्य घट प्रकाश्य है सूर्य प्रकाशक है तो घट से जैसे विलक्षण होता है सूर्य ठीक किसी प्रकार के अनात्म पराथ से आत्मा भिन्न होता है इतने से आप दो ही परार्थम विवेचन करके आत्मा को समझ सकते हैं अगर अंत पर का ठीक ठाक हो तो यह कहा तस्मात अगर विभाषण से कहा तस्मात प्रतिबोध अवभाष प्रत्येगात्मता प्रत्येक बोध वृत्ति जो बनते हैं उनके प्रकाश रूप से यद विन्दत जो जाना गया है अगर वस्तु तद तर ब्रह्म तदेव होत ज्ञापन इत्यादि का तदेव समय ज्ञान कोई समय ज्ञान है यद प्रत्येगात्म विज्ञान न विषय विज्ञान इत्यादि का जो प्रत्येगात्म का विज्ञान है हम ब्रह्माश्म विज्ञान है वो समय ज्ञान है विषयित्व विज्ञान ये समय ज्ञान नहीं है ठीक है। प्रतिबोधम अवभाषाचित प्रतिबिंब प्रतिबोध में अवभाषित होते हैं चेतन के प्रतिबिंब अवभाषित होते बुद्धिवृत्तियां चेतन केस प्रत्यकामतया उनके स्वरूपों में से चेतन से जो प्रतिबिंब पड़े हैं जो बुद्धिवृत्ति में जो देखते हैं ये जीव जीवत्व जो आता है प्रतिबिंब है उसका स्वरूप है बिंब जिस निर्विशेष आत्मा का यह बिंब पड़ा हुआ है ये कहा है प्रतिबोधन और आशा हमें चित प्रतिबिंब अचेतन के प्रतिबिंब हैं यहाँ सबके साथ बुद्धि के साथ, साथ एकत्र तो करना नहीं है ये वो तो हाँ है ही नहीं जीव को तो और उसके जिसको जीव माना हुआ है विषय को तो करना है उसके कारण प्रतिबूर्ण अवभाषा प्रतिबिंबा चेतन के प्रतिबिंब है प्रत्येक शरीरों में एक एक है जो जीवंत वगैरह प्रमाता बनकर बैठा है जीव मांगा जा रहा है ते साम किसान है उसका स्वरूप भूत होकर के भाजता है प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब होता है बिंब से अतिरिक्त नहीं होता है जैसे जलस्त सूर्य जो दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब है उसका स्वरूप गद्रस्थ सूर्य ही होता है फिर इसी प्रकार जितने भी ये प्रतिबिंब रहे हैं जिसको जीव करके माना जा रहा है वो परमात्मा ही है सब तो वशिया का यह भय रखें बिंब प्रतिबिंब रात लेकर ही होता है स्वरूप है बिंब स्थानीय है एक ही निर्भर उसका वे विचार हो ही नहीं सकता माने कभी बिब्ब बने कभी न बने ऐसा नहीं उसका क्या है एक ही स्वरूप क्या है बिंब ही है अब चरित्र है स्वरूप है व्यवचारिक रूप से अभिव्यवचारी रूप से वास्तविक रूप से बिंब स्थानीय एक ही जो बिंब स्थानीय है वो एक ही होता है बिंब प्रतिबिंब अधिक दिखाई पड़ते हैं जितने घरों में जल भर देंगे उतने चल रहा दिखाई देगा कि चल रहा है, एक ही होता है एक एक रूपे एक ही रूप से या ब्रह्मेदन बिंब स्थानीय रूप से समझना जो ब्रह्म का ज्ञान इस तरह से प्रतिबिंब के रूप में मत समझना ये तो दिखाई दे रहा है आपसे बिम्ब स्थान यह ना एक ब्रह्मवेदम और समय दर्शन एक वै समा भाषण तदव संच पांच का अभ्यचरित यदि बिंबारी सर्व बिंबस्थनीय का अभ्युचरित है ये तो वो अभ्यचारी बिंबस्थनीय छे न एक मे सर्वीरषु एक सभी शरीर एक से देखना ये ही ब्रह्म ज्ञान है ये समय ज्ञान है भिन्नदर्शन समय ज्ञान ही होता है अवेदर्शन ज्ञानम ध्यान निर्षय मन स्ना मनोमल त्याग सहसम इंद्रिय देखा होता है उपनिषद में है अवेदर्शन ज्ञान निष्ठा नो अभेद भेददर्शन ज्ञान नहीं है अभेदर्शन समुदाय है अभेदर्शन ज्ञानम ध्यान निर्विषयन मना मैं ध्यान करता हूं ध्यान करता हूं किसके ध्यान मन को निर्विषय करता विषय रहित बनाना ये ध्यान होता है मुख्य ध्यान यही है अवेदर्शन ज्ञानम ध्यान निर्विषय मन मन को विषय रहित बताना है इसका नाम ध्यान है बाकी दिल पिता या आचारों को ध्यान नहीं होता वास्तविक ध्यान नहीं है हाँ मन एकाग्र करने के साधन है जब तक नहीं होता करो मुख्य ध्यान है निर्विषय होता मन को अभिक दर्शनम ज्ञानम ध्यान निर्विषय मन स्नान मरोमल त्याग मन में जितने भी कचरा है काम प्रो लो मोह मत्सर बड़ भरा हुआ ये है मल मन के मल है इसको त्यागना ही स्नान है स्नान मरोमला त्याग मुख्य स्नान ये स्नान होता है सरोम इंद्रिय लिख और पवित्रता क्या चीज है अगर आपकी इंद्रिया अपने अंकूल है निग्रह हैं निगृहित है सौसम इंद्रिय निग्रह ऐसा कहा है so, सर्व शरीर में एकत्र रूप से देखना यही होता है अभ्य स्वरूप एक ही रूप में देखना भेद दर्शन करना ज्ञान नहीं होता अभेदर्शन ज्ञान ऐसा कहा है अच्छा समय प्रश्न कह रहे हैं विषय विज्ञान समय ज्ञान कहते हैं जो विषय विज्ञान है विषय विषयत्त ज्ञान मैं भिन्न हूँ ये शरीर क्या आत्मा भिन्न है ये विषय जरा विषय बन जाता है मैं इसको जानता हूँ इसे आत्मा को जानता हूँ इस रूप से जानना आत्मा को जानना वास्तव में ज्ञान नहीं होता यही बताना चाहते हैं आत्मत्वे क्योंकि आत्मत्व सभी आत्मा ही तो है आत्मा स्वरूप क्या है तो विषयत्व ज्ञान नहीं होना चाहिए अवैध रूप से ज्ञान होना यही ज्ञान है प्रत्येगात्मा अक्षर जिसे काफ देखा कठोर परिषद ने कहा कठोर परिषद में आया किसको जाना उसने को, किसको जानता है वो अक्षर माना जाना यह जानता है कोई भीड़ खुश जानता है वो जो लंग लगा दिखाई दे रहा है बकरो आता है क्योंकि वहां लगाड़ का कोई नियम होता नहीं है छ में लगाड़ का नियम नहीं है प्रत्येगात्मा अक्षर का देखा तो आज लोग देख रहे देख नहीं पाएंगे फिर जान नहीं पाएंगे तो थे पहले के लोग कोई देखने वाले थे देख लिया आत्मा को जान लिया क्यों आज के क्या आज के लिए प्रयोग ही नहीं लन का प्रयोग करके भूत प्रयोग कर था है अक्षत इक्ष तो कहा है वहां क्या कहा अक्षत कहा होगा इसलिए वहां जानता है या वर्तमान तो से लेना है तो लगाव का नियम नहीं होता कहा वेद में छबल में लगा रहा कोई नियम भी कोई लगाड़ प्रयोग हो जाता है आप नहीं कर सकते कि आप आपने लगह में लग का प्रयोग कर लिया तो गलत हो जाएगा आपके लिए आपके लिए कोई नियम नहीं होगा छंद छदसि कालाया नियम ऐसा है ऐसे सूत्र है छंदों में काल का कोई नियम नहीं है छदशी कालाया नियम है सूत्र तो प्रभु ने कहा कश्चित धीरे प्रत्यगात्माक्ष आया कोई धीर पुरुष उस आत्म तत्व को दर्शन कर सकता है जान सकता है अनुभव कर सकता है दर्शनों में आपका विषय नहीं है आत्मखा हो जाए उसी सामने आपका विषय नहीं है उसको जानता अनुभव करता है जैसे दाड़ में नमक देखता है जाल दाड़ में नमक किसे देखता है जीवा से देखती है क्या युवा मैं अनुभव करता है वैसे आत्मा का अनुभूति करता है यह आता है ना कि देखना आप से आत्मा नहीं दिखाई देगा सोचना कि देखता है करके कहा हुआ ये पक्ष तो पश्चिम दीरा प्रत्येगात्माक्षक आवृत्त चक्षुर अमृतत्षण ऐसा पथ परिषद है जिन्होंने इंद्रिय को निगृहित किया है वही व्यक्ति को आत्मदर्शन हो सकता है जिसका इंद्रिय उत्श्रृंखल है उसका आत्मदर्शन होने की संभावना इस तरह क्या बोले बहिर्मुखता विश्व में जिस जिसका इंद्रिय भटक रहे हो आत्मदर्शन की संभावना बिल्कुल नहीं उसके यही है आवृत्त चक्षु का चक्षु से सभी इंद्रियों को उपलक्षण है वो सभी इंद्रियों में जिसे विगृहित कर रखा है अंतर्मुखी व्यक्ति में है वही व्यक्ति जान सकता है सभी शरीर में एक ही है कहा ठीक है देखिए ब्रह्म आत्मत्वय को असंभव ब्रह्मा आत्मत्व ब्रह्मा आत्मा होने के टाइम ब्रह्मा आत्मा से भिन्न नहीं है आत्मा से जो तो भिन्न होगा वो विषय बनता किन्तु ब्रह्मणा आत्मत्व ब्रह्म निष्ठा आत्मत्व है क्या आत्मत्व तो धर्म है ब्रह्मनिष्ठा आत्मत्व तो है आत्मत्व तो होने से आत्मा होने से ब्रह्मा आत्मत्विषय को असंभव विषय होने सदा से न विषय ज्ञान इत्यादि बोला विषयत्व न जानना कोई ज्ञान नहीं होता समय टीका अत्यान रूप से सर्वज्ञवाद शास्त्रीय का समिग काम तत्व देखो ब्रह्म जानने के लिए एकमात्र शास्त्र प्रमाण शास्त्र ही का समिगम है अक्टलवादी से नहीं होने वाला अब कितने भी पढ़े लिखे हों साइंस से पढ़े हों चाहे विज्ञान पढ़े हो आज के लोग बहुत कुछ बना चुके हैं भौतिक पढ़ात्मक किंतु आत्मा को जानना समय इस तरह से नहीं वो शास्त्र का समझिगंत है शास्त्र से ही समय ज्ञान हो सकता है अन्य कोई प्रमाण एक ही प्रमाण है शास्त्र उपनिषद आदि शास्त्र प्रमाण है ये कह रहे हैं आम आम्रस्वरूप का ज्ञान तो शास्त्र से ही होगा क्यों सर्वज्ञाप धर्म जो ब्रम है उसका ज्ञान शास्त्र से ही होगा शास्त्रीय का समझिगंधार केवल शास्त्र प्रमाण है और कोई प्रमाण काम नहीं करेगा सप्तमशी आदि महावाक्य से ही काम होगा दूसरे प्रमाण काम नहीं करेंगे तटस्थ से अपरोक्ष तो जो तटस्थ होगा अपने से भिन्न होगा उसको अपरोक्ष होना संभव नहीं वहां परोक्ष ज्ञान होगा तटस्थ से अपरोक्षम न संभवी किंतु प्रत्येक रूपेण वो ब्रह्म को प्रत्येक रूप से अपने आत्म रूप से ही समझा प्रत्येक रूपेणी अभिप्रेत्य का विशेषण कठोर परिषद में विशेषण लगा दिया क्या प्रत्येक विशेषण लगा आत्मा कि तम आत्मा प्रत्येक आत्मा प्रत्येक विशेषण लगा, एक एक लगा विशे हुआ प्रत्येक आत्मा इच्छा आत्मा इच्छा कितना ही बोल देते आत्मा को जाना इतना ऊपर से लगाया विशेषण लगाया हुआ है समझ टिप्पणिया सात आठ नौ दस सात टिप्पणियां सात बने आद्य खंडक्षत रूपम आद्यकांड भाष्य में जो कहा था कि प्रत्यत्म विज्ञान विश्लेषण कराया हुआ है वही सम्यक ज्ञान है कौन सा जो प्रत्येगात्म उस उसके अर्थ किया है इस विवक्षित उसका विवक्षित रूप किया है भाष्य में बताया गया था तदे समय ज्ञानम य प्रत्येगात्म विज्ञानम इसी का अर्थगत्या अद्वैया टीका निशाता है और अंत्यखंड अंत तो क्या है न विषय उसी विज्ञान भाष्य न का तीका सर्व धर्म क्यों उशि द्वितीय खंड एक विशेषाजिक नवमें शास्त्रे समझ तटस्तम होता है तटस्तमें शास्त्र का विषय है शास्त्र सूर्याधि ततस्थे नपरोक्ष ततस्टे, ततस्टे, ये ज्यादा शास्त्र जो होता है स्वरूप स्वर्ग काम ये आदिवाक्य तथस्व रूप से स्वर्गकाम करूषा शास्त्र स्वर्ग ततस्त ततस्थ यतस्थ हो शास्त्र भी तत्वशी आदिवाक्य की स्वर्ग में ततस्थ हो नपोक्ष अपोक्षि प्रदानी क्षेत्र तत्वशी आरोपक्षि प्रदान एक टिप्पणी शास्त्र ततस्त आत्म भिन्न गृहान तो तो जैसे स्वर्ग प्रदिता स्वर्ग का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष रूप से माने परोक्ष रूप से ज्ञान होता है से ज्ञान नहीं होता उस दिन में तटस्थ रूप से आत्मा से भिन्न रूप से अगर ब्रह्म को समझ लिया किसी ने जैसे स्वर्ग भिन्न होता है यजमान से उसी प्रकार आत्मा से ब्रह्म भिन्न है जैसा समझेगा तो गृहवांश्य अपरोक्ष अपरो नहीं अहमप्रवास भी होगा ही उसको हाँ ब्रह्म है कोई लोकांतर में है ये ज्ञान होगा इसने कहा यहाँ ऐक्य विषय करना है तत्व बस यहाँ आत्मा ने जैसा समझाया वैसे समझना पड़ेगा विषय yes. केवल क्या ज्ञान ज्ञान नहीं देगा तब की टिप्पणी काठक में भी विशेषण दिया बोला तो क्या विशेषण है प्रत्येक तत्वोक्ति आप प्रत्येक आत्मान क्षेत्र में आत्मा का विशेषण प्रत्येक लाया जाए अंतरात्मा को जाना किसको जो जान आंकड़ा है अंतरात्मा को तो सबसे भीतर जो आत्मा है बाबी सब बाहर हैं मन तो भी आत्मा से बाहर है बुद्धि भी बाहर है इंद्रिय भी बाहर है शरीर तो और बाहर है और अन्य पदार्थ और बाहर है सबसे भीतर हम ही होते हैं अंतरियामी आदि शब्दों से वृद्धा रंग है ये शो अंतरियामी अमृता आदि शब्द है अंप्रियामी रूप से है ऐसा कहा अच्छा आगे ठीक है प्रत्येक तरह अपरोक्षम क्रमज्ञानम तय समानम जो प्रत्येक रूप से आत्मा से अभिन्न रूप से प्रत्यक्ष अपरोक्ष अपरोक्षम ज्ञान अपरोक्ष जो क्रह्म है परोक्ष ज्ञान नहीं अपरोक्ष जो क्रह्म ज्ञान हम ब्रह्मस्मय से जो ज्ञान होना है तरो ज्ञान वही समय ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मय से ज्ञान वही समय ज्ञान इत्य वो हेतु इसमें क्या हेतु है पर क्या है अन्य तटस्व रूप से ज्ञान होना ज्ञान नहीं प्रत्यक्ष आत्मतया ब्रह्म का ज्ञान होना अहम ब्रह्मास्मय से ज्ञान होना है क्या कारण वो हेतु के संज्ञा है वो हेतु की आशंका ऐसे संज्ञा करा करके उत्तर देते हैं अपरोक्ष बंद बंद्रधिहास से देखो तो अज्ञान अपरोक्ष है हर व्यक्ति को पूछो मैं अज्ञानी ही बोल रहा है अज्ञान को तो जान करके बोल रहा है ऐसे बोल रहा है अज्ञान कहें आप मित्र बोल रहा है, है। तो आप नहीं बोल रहा है अज्ञान बंधा जो है अपरोक्ष है तो अपरोक्ष दुख को हटाने के लिए परोक्ष काम नहीं करेगा थाली में भोजनय करके सुना किसी ने सुनने पर परोक्ष ज्ञान हो गया उससे भूख मिटेगी नहीं मिटेगी खाना पड़ेगा अपरोक्ष भ्रम को बंधन को हटाने के लिए अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है केवल शून्य मात्र से नहीं होगा हम ब्रह्मासवाना पड़ेगा अनुभव होगा ता तभी काम करेगा हम ब्रह्मास परोक्ष ज्ञान हो गया तो ये भ्रम बंधन नहीं जाएगा मैं संसारी हूं दुखी हूं मनुष्य हूँ यह बंधन है बंधन नहीं जाने वाला ये बोलने के कारण अपरोक्ष बनता अपरोक्ष बंधन का जो तो आरोप है अपरोक्ष वाला बंधन मैं संसारी हूं मनुष्य हूं जीव हूं इत्यादि जो ये बंधन है अध्यास आरोप तो है किंतु तो अपरोक्ष हो परोक्ष ज्ञान निवृत्ति असंभव परोक्ष ज्ञान से निवृत्त होना संभव नहीं है इसलिए अपरोक्ष ज्ञान से तब निवर्तन है ना अपरोक्ष ज्ञान से ही अपरोक्ष बंधन का बंधन के जो आरोप है उससे निवृत्ति होगी ऐसा होता है निवर्तन में कहीं ने कहा है अज्ञान का दो स्वरूप बता है बताया है असत्वाकारक अज्ञान और आधानापालक अज्ञान पर्वतो वर्धमान बोलेंगे तो पर्वत में अग्नि नहीं है ऐसा ज्ञान को समाप्त हो जाएगा असत्वापालक आधान चला जाएगा क्यों तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है जब पहुंचेगा वहां पत्नी को देखेगा तो उस स्थिति में आभान ज्ञान चला जाएगा भान हो जाएगा प्रत्यक्ष के द्वारा भान होगा और अनुमान के द्वारा परोक्ष ज्ञान होगा तो शास्त्र में यदि परोक्ष ज्ञान कर सार ये होगा अपरोक्ष ज्ञान से तम निवर्तन अपरोक्ष भ्रम का निवृत्ति करने वाला अपरोक्ष ज्ञान होता है उनसे तो अमृतत्व तो, न अमृतत्व तो साधन वह अमृतत्व अमरत्व बनाने के साधन अपरोक्ष ज्ञान उत्तर उत्तरवाक्यां संग्रह आज के वाक्य का संग्रह करते हैं कि पनिया क्या है क्षिपणी प्रत्यक्तया प्रत्यक्तया ज्ञानो अपरोक्ष ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप से जानना यही ज्ञान होता है भिन्न रूप से जानने से क्या समय ज्ञान नहीं हो रहा है एक प्रत्यक्तया प्रत्यक मैंने आत्मतया अंतरात्तया ब्रह्मणों ब्रह्म का ज्ञान अक्ष पर ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा हो ब्रह्म ज्ञान से पर है है अहम है, ब्रह्मस्में है? ऐसे ज्ञान होगा एपोष तदे तो सम्य वो समय जान है कहेतु न अरोक्षे तो सम्यक् कहूत पूर्वादी की शाह अपरोक्ष संभव बताया उसमें क्या कारण है कहा कारण यही है धर्म अपरो हो रहा है तो उसको अगर ज्ञान भी अपरोक्ष ही चाहिए परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष धर्म नहीं जाएगा मैं मनुष्य नहीं जो तो धर्म हुआ है बंधन का अतिहास है आरोप है का अपरोक्ष हो रहा है हर व्यक्ति आज कितने सालों से वेदांत दे सुन रहा फिर भी मैं मनुष्य बुद्धि रखा हो है अपरोक्ष बिल्कुल संदेह नहीं है मैं मनुष्य नहीं हूं मानने का मुखी नहीं है कि संदेह ही नहीं है जो शीशा में दिखता है वही मन तो यही है अपरोक्ष ब्रम बंधन इसको अदा करने के लिए अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान इतना ही चाहिए जितना भी मनुष्य उत्पन्ना है जितने अभिमान आपको है इतने अभिमान उसमें आ जाना चाहिए महाभारत में समातीय ऋषि धृतराष्ट्र को समझाते हैं देहात्म ज्ञान बज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनिर्भर सुजाति ऋषि अध्यात्म शास्त्र के बारे में धृतरा पूर्व समझाते हुए कहते हैं देहात्म बुद्धि के समान आत्मबुद्धि हो जाए जितनी देहात्म बुद्धि दृढ़ है मजबूत है कितने सालों से तो बोल रहा है तू तो शरीर नहीं है शरीर न फिर भी मानने को तैयार नहीं है तो सचिदानंद ब्रह्म आत्मा है वो मानने को तैयार नहीं तो देह नहीं बोल रहा है उसको मानने को तैयार नहीं मैं बेहूं मनुष्य तो देहात्म ज्ञान जितनी दृढ़ता है उतनी मजबूती है देहात्म ज्ञान भानम वो ज्ञान कहां हो देहात्म ज्ञान बाढ़ ज्ञानम देहात्म बुद्धि को बाढ़ करने वाला ज्ञान कहां आत्मीय है भविद्य सिस व्यक्ति आत्मा में हो जाए न हम देह सचिद हम आत्मा अस्मी ऐसे ज्ञान हो जाए तो सवयक्षण अभी कुछ इच्छा न करे तब मुक्त हो जाए बुद्धि को बाढ़ करने वाला उतने मजबूती ज्ञान हो जितने देहात्म बुद्धि हो रही अभी तो इसे विपरीत ज्ञान आत्मा में हो जाए तो इच्छा न करे तब भी मुक्ति के साधन चाहिए तो आपको इतने करना पड़ेगा कि आपको बुद्धि तो जितने भिड़ा है इतने भिड़ा आत्मा में चाहिए जिससे इसको बाढ़ करना है न हम देहा हमें देह बुद्धि आ जाए हम सचिदाम का इच्छा न करने पर भी मुक्त हो ऐसा कहा ऐसे ज्ञान है ये बता दें भाषण में अमृत और पुंश बिंदत इत्यादि है तो ये ज्ञान का फल क्या होगा मेरे सारे भूतों में एक ही आत्मा गया गया। है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव किया आत्मत्व ने क्या अनुभव प्रमुखो हम बदमाश ने यह क्या अनुभव इसका फल क्या होगा अमृतत्व भी दिवत है अमृतत्व की उपलब्धि होगी इससे तो मर्त्व धर्म चला जाएगा देहात्म बुद्धि के कारण मरने वाला हूं बुद्धि है ये चला जाएगा ये बुद्धि चली जाएगी बाकी और कुछ नहीं ज्ञान होता है जो सारे भागवत सुनाने के बाद में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को एक ही शब्द बोला तुमकु राजन मरिश्यामी पशु बुद्धि के नाम सही है राजन मैं मरूंगा करके जो तुम्हारे पास पशु बुद्धि लगी हुई है इसको मार हो तुम तो, त्याग दो इसको वहां त्याग सही क्या दोको त्याग दो यही है, सारा भागवत सारा सही है इसमें जो पशु बुद्धि हो रही मैं मरने वाला इसको लेकर हो रहा तो इसको त्याग दो विचार से त्याग जहर खा दे सारा अक्षा है ये बता दिया तो अमृतत्वी बिंदते ये हेतु वचन अमृत प्राप्त अमृतत्व में बिंदते ऐसा जो कहा फल बता दिया पहले वाला हेतु वचन था तो ये प्रतिबोध अवीतम मतम यही समय ज्ञान है ये हेतु है किसका अमृत की उपलब्धि के लिए प्राप्ति नहीं उपलब्ध है प्राप्ति की प्राप्ति है कोई उत्पत्ति नहीं करना वो मैं अगर अमर हूं ये भावना आना इसके लिए है बस अच्छा मृत्यु विपरी मृत्यु प्राप्त अगर विपरीत हो जाए तो मृत्यु की प्राप्ति की मैं शरीर मैं हूँ रह जाए तो मृत्यु की प्राप्ति मुझको मैं एक शरीर हूं पुरुष हूं स्त्री हूं इत्यादि भावना हो तो मृत्यु को प्राप्त होना है पहले ही प्राप्त होता रहा आज प्राप्त हो विपरी मृत्यु प्राप्त है ठीक है सूत्रं विभजते य संक्षेप अमृतत्व विद्यते ये विद्रे मृत्यु प्राप्त संग्रह लख्यता उसके विभाग में व्याख्या करते आगे विषय विषयात्ज्ञाने मृत्यु प्रारभते आत्म्ह विज्ञान अमृतमित हेतुवचनम अमृतत्व विद्यम विषयात्म इति विषय रूप से आत्मज्ञान होगा जैसे विषय रूप से समझते आत्म अन्यत्व भिन्नत्व न जाने के विषयात्म विज्ञान यही मृत्यु प्रार्थे किन प्रार्भ है भयम ऊपर से लगाना पड़ेगा भय की प्राप्ति होगी मृत्यु के प्रारंभ कर देगा भय प्राप्त कर देगा क्योंकि जब द्वितीय को ही भय बहुत ही है जब अपने से भिन्न कोई समझेगा तो भय हो जाएगा द्वितीय बहुत ही द्वितियां भय होगा So, दित्य। दित्य। ये क्या। भी दित्य। तो प्रारंभे मृत्यु मृत्यु भयम इत्यादि आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान अमृतत्व निमित्तम आत्मविज्ञान अमरत्व का हेतु यही जाना जाता है अगर द्वितीय का ज्ञान होगा तो मृत्यु का प्रारंभ हो जाएगा मृत्यु प्रारंभ करते कैसा भय प्राप्त कर मृत्यु भयम प्रारम्भ प्रारम्भे का करता है मृत्यु मृत्यु की प्राप्ति नहीं है यहाँ मृत्यु प्राप्त भय प्राप्त कर देगा दर्द बना देगा यही है आप अपरज्ञानम अमृतत्व वेतन यही है हेतु वचनम युक्त हेतु वचन जो कहा था प्रतिबोध वित्तम ये जो कहा सही है क्या है अमृतत्व तो यदि फल वाक्य है अमृतत्व मिलते ये कहा कि अच्छा भाषा बहुत आत्मज्ञान कि अमृतत्व उत्पाद्य प्रश्न है आत्मज्ञान होगा तो अमरत्व की उत्पत्ति होगी पहले मतत्व था आत्मज्ञान होगा अमरत्व होना है यही फल है तो क्या उत्पन्न होगा उत्पाद देते आत्मज्ञान उत्पन्न तो करा देगा कहते ना उत्पन्न नहीं कराता फिर आत्मज्ञान की आवश्यकता यार क्या है एक यही है कहना जा रहे हैं चिंता है कथम तरी जब जरूरत नहीं है उसको उत्पन्न नहीं करना है अमर को भी उत्पत्ति नहीं कर सकता आत्मज्ञान नहीं करेगा तो फिर कथम तरीके तो तरी तो क्या काम आएगा किस प्रकार होगा आत्मा बिंद जब आत्मज्ञान होगा तो सामर्थ्य आ जाएगा आत्मा में हम ब्रह्मशी बोल लेके सामर्थ्य आएगा जब तक ज्ञान है सामर्थ्य नहीं आएगा आत्मा ज्ञान का ये फल है एक अंधार है आत्मा बिंदते मैंने श्वेही आत्मा मैंने श्वे नहीं गौ अपने आप ही तृतीया आत्मा मैंने श्वे रही गौ अपने आप ही बिंदते नित्य आत्म स्वभाव स्वेदय जो नित्य आत्म स्वभाव द्वारा नित्य है आत्मा अपने स्वरूप से ही अमृतत्व बिंदते अमृत की प्राप्ति करता है उसको उत्पन्न नहीं करता अपने स्वभाव से ही प्राप्त करता है वो ज्ञान चार की टिप्पणी नित्यात्म स्वभाव है न स्वात्म स्वरूपत्व अवस्थित हूं अमृतत्व अपने स्वरूप से ही अवस्थित था तो अमृतत्व तो बाहर नहीं, अपना स्वरूप ही अमर था अपने स्वरूप रूप से ही व्यवस्थित था वो अमृतत्व अमरत्व दिन तत्व वही प्राप्त करता है पहले जब अभा था तुम तो भ्रम हो गया तो मैं मरने वाला हूं करके या ज्ञान था बिन्दे स्वात्म स्वरूप दया स्वाभाविकमृतत्वते स्वाधानी का अमृतत्व कोई उत्पन्न होना नहीं पहले से मौजूद है किंतु विद्या के द्वारा प्राप्त किया जाता है प्राप्ति की प्राप्ति में भूल भुलैया समाप्त हो जाना विद्या का काम इतना है जो तो आत्मा को भूलने के कारण से मनुष्य बुद्धि आई थी वो भागना है आत्मा ने अमरत को कोई आधार नहीं करती विद्या अमरत तो लाती नहीं है वो स्वतः है वो विद्य विद्यते यदि न तया उत्पाद्य विद्या न उत्पाद्य विद्या के द्वारा अमृत को भी उत्पत्ति नहीं किए जा सकती है वो तो स्वाभाविक है विषा किंतु तो अन्य धर्म का अर्थ था उसको बता दें इतना काम करेगी विद्या आत्मज्ञान ये काम करेगा एक काम क्यों काम।, काम है विषय बुद्या आत्मविज्ञाने विषयतया व्यतिरिक्त स्वपाश्चातया ज्ञान है मृत्यु पारत्र हम ये प्रसिद्ध है योग में प्रसिद्ध है विषयों में शब्दावि विषयों में अपना बुद्धिदि में मानी इंद्रियादि में भिन्न ज्ञान होने पर चाहे शब्दाली विषयों में हो चाहे बुद्धि आदि में हो आत्मविज्ञान है आत्मविज्ञान हो गया आत्मा समझ लिया बुद्धि आदि को अथवा विषयों को शब्द स्पर्श रूप स्पर्श आदि को वहां भी आत्मबुद्धि हो जाती है कभी भी भैंस मर जाती है खरीद के लाया था अभी अभी हाँ, कई हजार दे के लाया था भैंस एक मर गई तो बोलता हाई मई मैं, मैं मर गया मानी इस मई को वहां तक पहुंचाता है भैंस तक भी पहुंचा लेता है मान में भी आपको होती है भैंस में नहीं मर रही है हाई मैं मर गया ऐसा कोई व्यक्ति मर जाए बोलता मेरा दाइना हाथ कट गया अरे हाथ है उसके पास बोले मेरा दाइना हाथ कट गया माने वहां पहुंचा है ना अपने अपने स्वरूप को पहुंचा लेता है बाहर भी पहुंचा रहा है शरीर में आपको नहीं बाहर विषय में पहुंचा लेता यहाँ तक निर्लज्ज हो चुका है 아, तो विषय शुरू बुद्धियादिशु विज्ञान है विषयों में शब्दादि विषयों में अथवा बुद्धियादि इंद्रियों में आत्मविज्ञान विज्ञान में यही आत्मा समझने पर विषय तथवा विषयत्व आत्मा को जानने पर अपने से भिन्नत्व जानने पर व्यतिरिक्त से उपासन है जो अपने से भिन्न होता है उपास्य होता तो है क्या होता है उपास्य होगा व्यतिरिक्ष से उपास्यता तो ज्ञान है जो उपास्य रूप से जानने पर माने भिन्न में तो ज्ञान नहीं होगा वो तो क्या होगा उपास्य होगा उसके रूप तो से जानने पर मृत्यु प्रहार बद भयम मृत्यु भय को तो देता है तो दो हो गए मैं उपासकून तेरा उपास्य है दो होने पर देती आदय भयन बनता मृत्यु आने भाई देती प्रसिद्ध हमें लोग प्रसिद्ध है बुद्धियांद मानुष्य बुद्धिया हुए शरीर आए आत्म मान्य वाले का उपासक है उपासक होता है उसको। तो कर्तृत्व अनिवृत्त तो कर्तृत्व तो भ्रम रहेगा जो उसके पास मैं उपासक हूं उपास कर्तृत्व तो उसमें रहेगा रहे जब तक ये कर्तृत्व रहेगा तब तक भय बना रहेगा यही है क्यों वृद्धा अभय अन्यथा तो बिलु अ राजा महम ये क्षय लोकारी ये कहा है अरे एकत्व रूप से न होकर के द्वैतिक रूप से जानता हो अन्यथा अन्य प्रकार से जानता हो द्वैतिक भाव से जानता हो अन्य राजा ना अपने से बड़ा अन्य मानता हो वो बड़े हैं उपास्य है मैं उपासक हूं मैं छोटा हूं इनकी उपासना करने से मेरे लिए लाभ होगा इत्यादि क्षमता हो यह क्षय्य लोकार्पण होती वो छूर्यादी लोग प्राप्त करेंगे और क्या आत्म प्राप्त करेंगे वो क्षय लोकवादी होंगे कहा इतिहासिक जैसे श्रुति भी है द्वितीय से फल नहीं मिलता है अमरब को भी फल नहीं मिलता छह लोग मिलेगा उनको तरक शोक में आत्माविद ये भी कहा स्मृति में ये छंडो भी में आया है सनत और नारद कुमार के संवाद में आया तरत आत्माविद ऐसा मैंने सुना है आप जैसे लोगों से ये नारद जी कह रहे कुमार से श्रोतम भी माया भगवदी से तर कि आत्मविद मैंने आप जैसे विद्वानों से सुना है आत्मवत्ता शोक से पार हो जाता है सुना क्यों तो आ, हम सोचेंगे मैं तो शोक कर रहा हूं इतने विद्या पढ़ा मैंने फिर भी आप मुझे शोक है नारदी की विद्या गिनने लग जाए ना कोई पढ़ नहीं सकता इतने विद्या वहां इतनी विद्या की कैसा क्यों क्योंकि द्वि इच्छा सा अद्वैत नहीं है कारण ही शोक हम आत्म ऐसा सुना है शोक पार कर जाता है आत्मवत्ता ऐसा सुना है इत्यादि कर् शोकम आत्मेत् इत्यादि इत्यादि श्रुतिषु आत्मज्ञान अमृतत्व प्रसिद्ध इत्यादि इत्यादि श्रुति में आत्मज्ञान अमरत्व की प्रसिद्धि है अमरत्व प्राप्ति की प्रसिद्धि दिखाया है प्रसिद्ध एक न आवलबनपूर्वक आलंबन पूर्वक अगर आपको आत्मज्ञान होगा मैंने विषयत्व में ज्ञान होगा वो मृत्यु को पार करने वाला तो। तो नहीं होगा ये ज्ञान मैंने कहा समय हो गया ओ शु श्रोतमोप्रिया सर्वाण सर्वो पंच ब्रह्मया श्रेन तदायाचस्तुमास्ते शो शांति शांति